बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद इसके लिए कि पुनः आपने मौका दिया है हमें जी जी जी अपने मित्रों से मुलाकात करने का जी जी जी धन्यवाद रेडियो मधुबन का और मैं समझता हूँ कि क्यों ना सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र मिलन को फिर से सुन लिया जाए वाह क्या बात है हम सुनेंगे उनको ही और चलिए आगे बढ़ते है और डॉक्टर राजेंद्र मिलन जी को हम पहले भी सुन चुके हैं और शुरुआत उन्हीं से करते हैं कार्यक्रम की तो आज के शो को भी उन्हीं से शुरू करेंगे तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर राजेंद्र मिलन जी का बहुत बहुत स्वागत है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 चक्रवृद्धि की ब्याज हो गया दुख अंतर मन का hmm. चक्रवृद्धि की ब्याज हो गया दुख अंतर मन का हम समझे थे पर खालिश सोना था हम समझे ते पर खालिश सोना था भला नहीं लगता अब भूलें और गिनाने से भला नहीं लगता अब भूले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 संवेदन हो गए समुंदर गंधाएत अंबर संवेदन हो गए समुन्दर गंधायित अंबर हुँ, हुँ, सतरंग पर्यावरण घिरे दूषित मकरंदों में सतरंग पर्यावरण घिरे दूषित मकरंदों में वह कितना कुछ कह गए कितना कुछ कह गए कहे बिन मात्र बहाने से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 सिलसिला है उसको बनाए रखने के लिए मैं फिर से याद करूंगा सुशील सरिज़ जी को जिनको हमने पहले भी सुन चुके हैं पर्यावरण पे और प्यार पर अभी देखते हैं किस विषय पर वो सुनाते हैं उनकी अपनी एक लय है तो आइए सुनते हैं सुशील सरिज़ जी को बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत है मित्रों आज मैं जो कुछ सुनाने जा रहा हूँ जी कह सकता हूँ की अगर इच्छा शक्ति को एक सीमा से सीमा छोड़ करके बढ़ा दिया जाए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 चांदनी चढ़ाऊंगा मैंने संकल्प लिया है तो निश्चय मानो मैंने संकल्प लिया है तो निश्चय मानो निश्चे कितने भी जन्म लगे करके दिखलाऊंगा कितने भी जन्म लगे करके दिखलाऊंगा अंजुरी में सागर का सारा जल लाऊंगा अंबर पर चमक रही चांदनी चढ़ाऊंगा मैंने संकल्प लिया है तो निश्चय मानूं कितने भी जन्म लगे करके दिखलाऊंगा कितने भी जन्म लगे अक्षर रच शब्द रचे शब्दों को अर्थ दिए अक्षर रच शब्द रचे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 धूप खींच लाऊंगा सूरज की मुट्ठी से सुंदर धूप खींचलाऊंगा कितने भी जन्म लगे करके दिखलाऊंगा कितने भी जन्म लगे अंतिम मन देखिए जी स्वागत है सावित्री साधक हूँ हार साधक नहीं मानूंगा सावित्री साधक हूँ हार नहीं मानूंगा यम का हर पाश काट सृजन गीत गाऊंगा यम का हर पाश काट सृजन गीत गाऊंगा नहीं ऊर्जा मेरी थकी न थकीन थक पाएगी वाह नहीं ऊर्जा मेरी थकी न थक पाएगी बंजर में जल का ही स्वप्न में उगाऊंगा अच्छे बहुत अच्छे में ही स्वप्न में उगाऊंगा कितने भी जन्म लगे करके दिखलाऊंगा कितने भी जन्म लगे बहुत ही सुंदर रचना सुशील जी बहुत बहुत शुक्रिया <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्रोता अगर इस गीत को इस कविता को सुन रहे होंगे तो मैं चाहूँगा कि इसको रिकॉर्ड करके रखें या याद करके रखें कभी भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप मायूस हो रहे हैं या हार का सामना आपको करना पड़े तो इस कविता को जरा याद कर लीजिए मुझे लगता है की फिर से वो उमंग वो उत्साह आपके जीवन में भर देगा और आप उस काम कर लेंगे और कामयाबी आपके कदमों तले होगी तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुशील सरित जी को और डॉक्टर राजेंद्र मिलन जी को हमारे साथ इतनी अच्छी रचनाएं शेयर करने के लिए आइए आगे बढ़ते हुए लेते एक एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट पर सरगम कवियो का कार्यक्रम सुनते रहो मुस्कुराते रहो आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, तू जिंदा है तू जिंदा है तू जिंदा है तू जिंदा है तो जिंदगी into... की जीत पर यकीन कर अगर कही है स्वर्ग तो उतारे जमीन पर उतारे जमीन पर तू जिंदा है तू जिंदा है सितम के और चारे दिन सितम के और चार दिन ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए हजार दिन हाओ आ, ओ तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर अगर कही है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर उतार ला जमीन पर हजार वेश घर के आए मौत तेरे द्वार पर मगर तुझे न छू सकी चली गई बुखार कर आओ आ ओ, आ, ओ, आ, ओ तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन अगर तो पर। पर। कर, कर अगर कही है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर उतार ला जमीन पर तुआ मुझे सिंगार कर तू आ मुझे हसीन कर मगर कही है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर उतार ला जमीन पर तू जिंदा है तू जिंदा है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 तुम सुबह हुई तुम शाम हुई दोपहर तुम्हारे नाम हुई wow. तुम सुबह हुई तुम शाम हुई क्षण क्षण पल कण कण अविरल क्षण क्षण पल कण कण अविरल चौसठ पल आठों याम हुई तुम सुबह wow. हुई तुम शाम हुई क्षण क्षण प्रति पल कण कण विरल चौसठ पल आठों याम हुई तुम सुबह हुई तुम शाम हुईं हम तुम्हें ढूंढते रहे भीड़ बाजारों में हम आर पार मझधार फिरे गलियारों में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 तुम में हमको प्रसाद की ध्रुव स्वामिनी मिली तुम में हमको प्रसाद की ध्रुव स्वामिनी मिली कनुप्रिया और मिला शाकुंतल मीरा पगली <laughs> या पंत निराला बच्चन की कल्पना सजल या पंत निराला बच्चन की कल्पना सजल हाला भीमा पद्मिनी कल्पना कृष्ण कली तुम रल हुई तुम गरल हुई ध्रुव पदलाये गति विश्राम हुई तुम सुबह हुई तुम शाम हुई दोपहर तुम्हारे नाम हुई और ये बंद देखिएगा जी स्वागत है तुमको होठों पर बिठलाऊं या पलकों पर अंतर में नयनों में या गुम्फित अलकों पर मस्तक के काराग्रह की तुम बंदनी चपल मस्तक के काराग्रह की तुम बंदनी चपल भय है कोई ले जाए न तुम्हें मुचल को पर yeah, oh. भय है कोई ले जाए न तुम्हें मुचलकों पर तुम तुम तुम तुम तुम तुम तुम सार हुई, तुम खार हुई, तुम सार हुई, तुम आयाम सुबह शाम दोपहर तुम्हारे नाम हुई और गीत मैंने क्यों लिखा है वो अब उसको मैं कहना चाहता हूँ इस गीत को स्वाने स्वाने स्वाने आओ मिलकर हम नए क्षितिज का सृजन करें आओ हम मिलकर नए क्षितिज का सृजन करें अनछुए पर प्रेक्षों पर सोचें मनन करें नहीं? आओ मिलकर हम नए क्षितिज का सृजन करें अनछुए पर प्रेक्षों पर सोचें मनन करें हम बुने विश्व बंधुत्व प्रेम रंग में डूबे हम बुने विश्व बंधुत्व प्रेम रंग में डूबे चिंताओं के भ्रम टीलों का उत्खनन करें चिंताओं के का उत्खनन करें तुम हवन हुई इस्तवन हुई तुम हवन हुई इस्तवन हुई चारों पावन सुरधाम हुई तुम सुबह हुई तुम शाम हुई दोपहर तुम्हारे नाम बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही प्यारी सी कविता प्रेम पर आपने अपने शब्दों में हमारे बीच रखी और कहीं ना कहीं यह हमारे दिल को छू जाती है और इस तरह की बातें हमारे जीवन में भी घटती हैं। लेकिन कवि के शब्दों में सुनने में बड़ा आनंद आता है कनरस होता है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 संदेश जाता है, जी, जी, सुनते रहो, रहो, तो ये मुस्कुराने की बात जो है जी जरा हमें अपने अंदाज में कहने दीजिए जरूर कहिए स्वागत है आपका कहता हूँ हर उदासी से नज़रें चुराते रहो मुस्कुराते रहो मुस्कुराते रहो हर उदासी से नजरें चुराते रहो मुस्कुराते रहो मुस्कुराते रहो उम्र भर बस यही उम्र भर बस यही गुनगुनाते रहो मुस्कुराते रहो मुस्कुराते रहो हर उदासी से नजरें चुराते रहो मुस्कुराते रहो मुस्कुराते रहो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 उम्र भर इसका जादू जगाते रहो मुस्कुराते रहो मुस्कुराते रहो हर उदासी से नजरें चुराते रहो मुस्कुराते रहो मुस्कुराते रहो दर्द कोई हो हो जाए पल में हवा मुस्कुराहट है ऐसी प्रभावी दवा बहुत अच्छे बहुत दर्द कोई हो हो जाए पल में हवा मुस्कुराहट है ऐसी प्रभावी दवा दर्द को यूं अंगूठा दिखाते रहो मुस्कुराते <सथिये> रहो मुस्कुराते रहो क्या दर्द को यूं अंगूठा दिखाते रहो मुस्कुराते रहो मुस्कुराते रहो हर उदासी से नजरें मुस्कुराहट ही बस ऐसी मेहमान है जिसकी हर दिल की महफिल से पहचान है बहुत अच्छे है मुस्कुराहट ही बस ऐसी मेहमान है जिसकी हर दिल की महफिल से पहचान है इससे महफिल दिलों की सजाते, सजाते रहो, रहो। मुस्कुराते रहो मुस्कुराते रहो हर उदासी से नजरें सबसे बेहतर है भाषा ये संसार की खुशबू आती आ, है इससे सहज प्यार की बहुत अच्छे सबसे बेहतर है भाषा ये संसार की खुशबू आती है इससे सहज प्यार की खुशबुए इसकी जी भर लुटाते रहो मुस्कुराते रहो मुस्कुराते रहो हर उदासी से नजरें और अंतिम बंद जी स्वागत है कि कोई चेहरा हो जाता है इससे निखर चाहे जैसी हो जाएं बिखर कोई चेहरा हो जाता है इससे निखर चाहे जैसी हो जाएं बिखर चाहे यू ही सही बस निभाते रहो मुस्कुराते रहो मुस्कुराते रहो हर उदासी से नजरें चुराते रहो मुस्कुराते रहो मुस्कुराते रहो बहुत खूब बहुत खूब सुशील सरी जी बहुत ही धन्यवाद आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका कहूंगा कि आपने एक अच्छी कविता को जो है इस तरह से हमारे बीच में रखा और हम बहुत समय से इन चीजों को तलाशते थे वो आपने पूरा किया हमारी तलाश बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया और मैं चाहूंगा की हमारे श्रोता इस गीत को याद रखे और मुस्कुराते हुए अपने सारे गम को बुला दे और अपने जीवन में खुशिया खुद भी अनुभव करे और दूसरों को भी बाटे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 मन करता है चलो करें कुछ ऐसा जी करना पाए कोई कभी कुछ वैसा जी क्या बात है क्या बात है करना पाए कोई कभी कुछ वैसा जी करना लेकिन सोच समझकर जो करना करना बात? लेकिन सोच समझकर जो करना जल्दी में हो जाए ना ऐसा वैसा जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही सुंदर <laughs> मैसेज मैं फिर से कहूंगा कि हमारे डॉक्टर राजेंद्र मिलन जी और सुशील सरी जी को हमारे साथ इस कार्यक्रम में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 जो करना है आज कर लो जो कर लिए जीना